अधिक रुचि लेकर के सुनती है कौन ठीक बैठकर के सुनती है कौन बीच बीच लटके ले लेते हैं आदि आदि दृष्टि में रहते हैं तो शिविर में आए हुए आप लोग हमें काफ़ी संतोष है आप काफ़ी कुछ दिनचर्या में चलते रहे कहीं कोई त्रुटियां तो होती ही हैं हाँ इतना अवश्य रहा कि जो हमने मौन शिविर इसको रखना चाहा था रखा था वो पूरी तरह से मौन नहीं हो पाया फिर भी इतना होते हुए भी काफ आप लोग काफ़ी संयम में रहे आज की दिनचर्या का आप अपना थोड़ी देर के लिए अवलोकन करें आंखें बंद कर लीजिएगा और एक डेढ़ मिनट में आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या को देख लेंगे Home. आप सभी ने अपना अपना अवलोकन किया अच्छे दिन और बुरे दिन मनुष्य के अच्छे दिन चल रहे हैं या बुरे दिन चल रहे हैं इसकी कसौटी क्या है अच्छे दिन और बुरे दिनों की कसौटी क्या है हम लोक में देखते हैं समाज में क्या देखते हैं कि भैया इसके काम बनते जा रहे हैं इसके पास पैसा आता जा रहा है इसके लोग मिलने वाले बढ़ते जा रहे हैं दुआ सलाम ज़्यादा होती जा रही है समाज में इस परिस्थिति को देख करके दूसरा व्यक्ति कह बैठता है कि इसके अच्छे दिन चल रहे हैं इसके अच्छे दिन चल रहे हैं और इसके विपरीत जिस व्यक्ति के काम नहीं बन रहे धन संपत्ति नहीं इकट्ठा हो रही जो लोग थे वो भी टूटते जा रहे हैं दुआ सलाम की तो बात दूर चली गई इस परिस्थिति को देख करके समाज के लोग कह देते हैं कि इसके बुरे दिन चल रहे हैं अच्छे दिन और बुरे दिन की क्या यही कसौटी है अच्छे दिन और बुरे दिन की यदि कसौटी देखना चाहते हैं विद्वानों से और ऋषियों से पूछना चाहते हैं तो अच्छे दिन और बुरे दिन की ये कसौटी नहीं है क्या कसौटी है अच्छे दिन और बुरे दिन की कसौटी है कि जब व्यक्ति को अच्छी बातें अच्छी लग रही हैं जब व्यक्ति को परोपकार अच्छा लग रहा है जब व्यक्ति को स्वाध्याय और संध्या अच्छी लग रही है समझो कि उस व्यक्ति के अच्छे दिन चल रहे हैं और जिस व्यक्ति को अच्छी बातें अच्छी नहीं सुहा रही अच्छी नहीं लग रही परोपकार और अच्छे कार्य नहीं इसको भा रहे हैं दूसरे की सेवा ससुरसा और सहायता अच्छी नहीं लग रही है इसका मतलब समझ लेना कि उस व्यक्ति के बुरे दिन चल रहे हैं हम अपना अवलोकन करके देखें कि हमारी स्थिति क्या है क्या हम प्रवृत्त होते हैं अध्यात्म की तरफ क्या हमारी प्रवृत्ति परोपकार की तरफ होती है आदि आदि चीजें सोचने लगेंगे तो अपने आप हम अंदर से निकाल सकते हैं अपना अवलोकन करके देख सकते हैं कि अभी मेरे अच्छे दिन हैं या बुरे दिन हैं वो दन, धन संपत्ति ऐश्वर्य को छोड़ दीजिए वो तो लौकिक व्यक्ति देखता है कि अच्छे बुरे दिन एक व्यक्ति रिश्वत देकर के अपने काम बनाता है एक व्यक्ति रिश्वत लेकर के बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है और उसको हम कह देते हैं कि इसके अच्छे दिन चल रहे हैं अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और आगे चलकर करके इसका परिणाम निकलेगा और एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है लेकिन इस व्यक्ति की प्रवृत्ति धर्म की तरफ बढ़ती जा रही है निश्चित रूप से यथार्थ में तो इसी व्यक्ति के अच्छे दिन चल रहे हैं और इसका परिणाम बहुत अच्छा सुखद मिलने वाला है अब हम अपना अवलोकन करके देख लें अंदर गहराई में जा करके देखें कि अच्छे दिन हैं या बुरे दिन हैं हम लोग सभी प्रसन्नता चाहते हैं प्रसन्नता चाहते हैं कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता जब प्रसन्नता चाहते हैं तो प्रसन्नता का स्रोत भी चाहिए हम जाएंगे दुकान पर जहाँ किरियाने का सामान मिलता है हम वहाँ मांगने लग जाएं, डीजल पेट्रोल हम मांगने लग जाएं एक कार खरीदनी है हमें क्या किरियाने की दुकान से कार मिलेगी नहीं मिलेगी जहां कार की दुकान है कार मिलेगी और किरियाने की दुकान से किरिया मिलेगा तो ये जो हम प्रसन्नता चाहते हैं इस प्रसन्नता का स्रोत कहाँ है कहाँ से प्रसन्नता मिलती है अलग अलग उत्तर व्यक्ति दे सकता है एक रुचिकारक उत्तर ये है प्रसन्नता वहां है जहाँ संपन्नता है प्रसन्नता कहां है जहां संपन्नता है व्यक्ति के अंदर जितनी संपन्नता उतनी प्रसन्नता कौन सी संपन्नता व्यक्ति जिस संपन्नता को चाहता है वो संपन्नता यदि मिलती है तो उस क्षेत्र में ये व्यक्ति प्रसन्न मिलेगा एक दुबला पतला व्यक्ति है उसके अंदर भार होना चाहिए 75 अस्सी किलो पिछहत्तर अस्सी किलो भार होना चाहिए लेकिन उसमें भार है पचास पचपन किलो उसके शरीर के आकार प्रकार को देख करके पिछहत्तर अस्सी किलो वजन होना चाहिए लेकिन उसके अंदर पचास पचपन किलो वजन है उस युवक से पूछ करके देखो कि तुम्हारे अंदर प्रसन्नता है या नहीं है वो इस शारीरिक दृष्टि से कहेगा कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ क्यों नहीं हूं क्योंकि वह बल की दृष्टि से संपन्न नहीं है जिस क्षेत्र में व्यक्ति जितना संपन्न होगा उस क्षेत्र में व्यक्ति उतना ही प्रसन्न मिलेगा हमारी अंदर है क्या मैं महाभारत की जो बात कर रहा था हम दरिद्र होते चले जाते हैं संपन्न नहीं होते चले जाते यदि व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना संपन्न होता है जितना संपन्न होता है वो व्यक्ति स्वयं प्रसन्न होकर के दूसरे को प्रसन्न करता है महाभारत की जो बात मैंने पहले दिन सुनाई थी कि महाराजा युधिष्र ने विचार रखा था चारों भाइयों के सामने कि मुझे वान लेना है मुझे वान लेना है और तुम्हारी क्या राय है चारों भाई स्वीकार करते हैं द्रौपदी स्वीकार करती है और परीक्षित को राज्य देकर के जब चले थे द्रौपदी ढह गई थी दूसरे क्रम में सहदेव गिर गया था और दोनों का एक एक कारण युधिष्ठ ने बताया था आवृत्ति नहीं करूंगा और आगे बढ़े थे तो आगे बढ़ने के बाद अब की बार नकुल गिरे थे जब नकुल ढह गए नकुल गिर गए तो भीम ने पूछा कि भैया युधिष्ठिर अब की बार और ठहरो क्यों ठहरे क्योंकि कह रहे हैं कि ये नकुल ढह गया है नकुल गिर गया है हमारे साथ नहीं चल सकता और कह रहे हैं कि नकुल के अंदर तो पवित्रता थी ये सम्पन्न व्यक्ति था इसके अंदर बहुत गुण थे गुणों से संपन्न था लेकिन ये भी ढह गया इसका कुछ कारण बताएंगे इसका कारण युधिष्ठ ने बताया था क्या बताया था कहने लगे कि भीम ये नकुल अपने आप को सुंदर बहुत मानता था इस नकुल को अपनी सुंदरता का अभिमान था अभिमान ऐसा लगता है युधिष्ठ के उत्तर से जैसे आजकल मिस यूनिवर्स बनती हैं ऐसे ही शायद नकुल मिस्टर यूनिवर्स रहा हो सभी पुरुषों में सुंदर वो फिट हुआ हो सुंदर था और गिरावट कितनी आ रही है आज के दिन ये मिस्टर बनते ही या नहीं बनते मुझे नहीं पता लेकिन ये मिस यूनिवर्स मिस एशिया मिस इंडिया मिस राजस्थान मिस अजमेर और ये न हो जाए कि इस क्षेत्र का हमारे का जो नाम है मिस ये न हो जाए जिस गांव में रहते हैं मिस वो न हो जाए इतना ज्यादा इस तरफ आकर्षण चलता जा रहा जा रहा है युद्धेश्वर ने कहा था कि ये नकुल अपने आप को सुंदर बहुत मानता था और सुंदरता के अभिमान में ये मलिन हो गया और मलिनता का परिणाम गिरना होता है युद्धेश्वर कहना चाहते हैं कि भीम कोई कमड़े कपड़े और चमड़े से सुंदर नहीं हुआ करता किसी का चमड़ा बहुत अच्छा और किसी ने कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे हों कपड़े और चमड़े से सुंदरता नहीं हुआ करती सुंदरता किससे होती है वो कह रहे हैं कि जिसका चाल चलन सुंदर है जिसका चरित्र सुंदर है जिसका लेन देन और व्यवहार सुंदर है वो व्यक्ति सुंदर हुआ करता है भीम कोई कपड़े और चमड़े से सुंदर नहीं होता और जब किसी के अंदर कोई योग्यता पैदा होती है योग्यता पैदा होती है तो उस योग्यता के साथ साथ यदि व्यक्ति विनम्र और सरल नहीं है निश्चित रूप से अभिमान की तरफ बह जाता है और जब अभिमान की तरफ बहता है महात्मा विदुर ने कहा था क्या कहा था कहने लगे कि इस संसार के अंदर नशे बहुत है नशे एक एक नशा है वो नशीली चीजें व्यक्ति खाता है नशा चढ़ता है उन नसीली चीजों का नशा उतारने के लिए वैद्य लोगों ने दवाइयाँ ढूंढ रखी हैं औषधियाँ खोज रखी हैं लेकिन जिस व्यक्ति को ये अभिमान का नशा चढ़ता है अभिमान का नशा कह रहे हैं कि वैद्यों ने इसकी गोली दवाई नहीं खोजी अभिमान का नशा उतरता कब है कह रहे हैं कि जब तक उस व्यक्ति को ठोकर नहीं लग लेती ठोकर नहीं लग लेती तब तक अभिमान का नशा उतरता नहीं है होकर खा करके उतरता है हमारे एक कवि हुए हैं कवि का नाम हुआ है माघ माघ कवि संस्कृत के योग्य विद्वान हुए हैं ये कवि राजा के पास रहते थे राजा के पास रहने के बाद व्यक्ति के अंदर राज का प्रभाव तो पड़ता ही है राजा से मित्रता हो जाए और मित्रता होने के बाद ज़्यादा ही इसके आमने सामने दूसरे लोग इसका सम्मान करने लग जाएं अपने आप को कुछ मानता ही है राजा का प्रभाव और ऊपर से विद्वत्ता का प्रभाव था विद्वत्ता का प्रभाव था एक दिन राजा और ये कवि घूमने निकले घूमने निकले तो दूर निकल गए जंगल में बातों बातों में समय का पता नहीं लगा और इतने तल्लीन थे बातों में रास्ते को भटक गए रास्ता खो गया जब बातों से बाहर निकले बाहर निकले तो रास्ता खो चुका था रास्ता खो चुका था दोनों रास्ते की तलाश में थे रास्ता मिल नहीं रहा था कि वापस जाना है जंगल में देखा कि कोई झोंपड़ी है और झोंपड़ी के सामने कोई बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही है बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी ये दोनों वहाँ पहुँचे दोनों वहाँ पहुँचे तो उस वृद्ध महिला से इस कवि ने पूछा कि बूढ़िया ये बताओ ये रास्ता कहाँ जाता है रास्ता कहाँ जाता है बूढ़ी महिला उस कवि को पहचान गई और जानती थी कि ये कितना अभिमानी है बूढ़ी औरत ने झाड़ू एक तरफ रखा और कहने लगी तो मुझे मूर्ख लगता है तू तो मुझे मूर्ख लगता है इतना बड़ा कवि विद्वान और एक साधारण बुढ़िया ने मूर्ख कह दिया बुढ़िया का मुंह कभी देखता रह गया और बुढ़िया ने धड़ल्ले से कहा तेरे जैसा मूर्ख कौन होगा पूछता है रास्ता कहाँ जाता है रास्ता कभी नहीं जाया करता इसके ऊपर से यात्री जाया करते हैं कभी देखता रह गया और इस कवि को तो जरूरत थी रास्ते की और कहने लगे कि रास्ता बता दे वृद्ध महिला ने पूछा तुम हो कौन तुम हो कौन तो जवाब मिला कि हम पथिक हैं हम यात्री हैं वृद्ध महिला कहने लगी कि भले व्यक्ति तुम यात्री हो यात्री तो दो होते हैं यात्री दो होते हैं कौन एक तो सूर्य रूपी यात्री है एक चंद्रमा रूपी यात्री है जिनकी यात्रा कभी खत्म ही नहीं होती आप इन दोनों में से कौन हो झेप गया झुंझलाया बुढ़िया ने क्या कह दिया फिर बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो इन्होंने कहा कि हम राजा हैं राजा बूढ़ी कहने लगी कि राजा तो दो होते हैं एक यम को राजा कहा हो और एक इंद्र को राजा कहा है इन दोनों में से तुम कौन हो फिर झेंप गए न यम है न इंद्र है बुढ़िया ने कहा तुम कौन हो इन दो में से फिर ये झल्लाए और झेंप गए झेंप करके कहा कि मेरी माँ हम हार गए तेरे से हार गए तू रास्ता बता दे इसने कहा कि भैया हारने वाले भी दो होते हैं ये दो खत्म नहीं हो रहा इसने कहा कि भले व्यक्ति हारने वाले भी दो होते हैं कौन एक जो कर्जवान व्यक्ति होता है संसार में किसी ने कर्जा ले रखा है वो हारा हुआ होता है और दूसरा वो होता है जिसने अपने चरित्र को बर्बाद कर दिया है वो हारा हुआ होता है तुम बताओ तुमने कर्जा ले रखा है या चरित्रहीन हो दोनों में से कौन हो हारे हुए हो तो कवि ने बुढ़िया के पैर पकड़े और पैर पकड़ करके कहने लगे कि माँ हम तेरा उत्तर नहीं दे सकते उत्तर नहीं दे सकते और हम रास्ता भटक गए हैं आज माँ हमें जरूरत है तुम्हारी तुम रास्ता बता दो बूढ़ी औरत कहने लगी कि माघ मैं तेरे को पहली ही नजर में पहचान गई थी मैंने तेरे को पहली ही नज़र में पहचान लिया था कि तू वो है और महा घमंडी अभिमानी व्यक्ति है अरे तू कहे का अभिमान करता है तुझे ये नहीं पता कि यात्री कौन होते हैं हारे हुए कौन होते हैं राजा कौन होते हैं मैं साधारण सी होती हुई तेरे प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ तू कहे का विद्वान बनता है माघ कवि हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हां निश्चित रूप से मैं अभिमानी था और मेरे अभिमान को एक साधारण सी औरत ने चूर चूर कर दिया मेरा अभिमान दूर कर दिया उसका उपकार मानते हैं पैर छू कर के रास्ता पूछ करके चलते हैं लोक में कहावत क्या है लोक में कहावत है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है शेर को सवा शेर मिलेगा काहे का घमंड कर रहे हैं किसके ऊपर गर्व कर रहे हैं चाहे कितना भी बड़ा बलवान व्यक्ति हो उसके सामने भी एक ऐसी परिस्थिति आएगी ये बल में क्षीण होगा और इससे अधिक बलवान सामने दिखेगा ये व्यक्ति रूपवान है इसका रूप झड़ेगा और एक दिन इससे ज़्यादा सुंदर व्यक्ति दिखेगा ये धनवान व्यक्ति है एक दिन इसके धन क्षीण होगा धन कम होगा और इससे ज़्यादा धन वाला सामने होगा उस समय क्या स्थिति होगी वो कह रहे हैं कि जो जो व्यक्ति घमंड अभिमान करता है अभिमानी व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं माना गया मलीन हो जाता है और कहने लगे कि ये नकुल जो है ये नकुल सुंदरता की अभिमान में था और वो अभिमान इसको ले डूबा अगली बात कहने लगे आगे चल पड़े कह करके आगे चलते चलते अब की बार अर्जुन गिर गए अर्जुन ढह गए जब अर्जुन गिरे तो भीम के अंदर से हाये निकली है दहाड़ मार करके रो पड़ा पिछले भाई गिरे द्रौपदी गिरी दुख तो हुआ था भीम को लेकिन जब अर्जुन गिरा है तो दहाड़ मार करके रो रहा है और रोते रोते युधिष्ठिर को पुकार रहा है कि भैया रुको अरे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर व्यक्ति जिसके गांडीव की टंकार से दुनिया कांपती थी आज वो वीर योद्धा आज धूल में पड़ा हुआ है मेरे भाई ठहरो और मुझे बताओ कि इसका कारण क्या है मलिनता का और तुम बहुत सारे कारण बताओगे लेकिन मुझे कोई कारण नहीं लगता कि इसके अंदर मलिनता थी अरे ये वो अर्जुन है जो अर्जुन इंद्र के पास दिव्य स्तर के लिए गया था और इंद्र की सभा में एक सुंदर रूपवती स्त्री उर्वशी नाम की रहती थी उस उर्वशी ने अर्जुन के सामने आकर के अपने आप को प्रस्तुत किया था और अर्जुन को कहा था कि अर्जुन मेरे साथ विवाह कर ले मेरे साथ विवाह करके सुख पूर्वक रहना लेकिन अर्जुन की इंद्रियों में कोई विकार पैदा नहीं हुआ दुनिया की रूपवती स्त्री खड़ी है सबसे सुंदर स्त्री खड़ी है लेकिन अर्जुन की इंद्रियों में एक भी विकार पैदा नहीं हो रहा भीम दुहाई दे रहा है कि ऐसा अर्जुन जिसकी इंद्रियां विचलित नहीं हुई और विचलित नहीं होकर के उस स्त्री के प्रति आसक्ति न दिखा करके उसको माँ कहता है माँ ऐसा अर्जुन कभी अपवित्र हो सकता है और हमारे सामने गिर गया युधिष्ठ ठहरते हैं मुड़ करके भीम के पास आते हैं इधर अर्जुन गिरे पड़े हैं और भीम जब पूछते हैं कि मेरे भाई रोते रोते पूछते हैं इस अर्जुन का कारण मुझे बताओ युधिष् कहते हैं कि भीम जो जो मलिन होता है वो गिरेगा बचने वाला नहीं है और यदि अर्जुन गिरा है गिरा है तो इसकी मलिनता कारण है यदि मलिनता नहीं होती तो पवित्र व्यक्ति शुद्ध व्यक्ति गति करता चला जाता है बीच में अटकेगा नहीं कारण गिनाते हैं अर्जुन का कहने लगे कि भीम ये अर्जुन वही है कौन सा अर्जुन है जिसने मिथ्या प्रतिज्ञा की थी मिथ्या झूठ बोला इसने झूठ क्या बोला कहने लगे कि जिस समय युद्ध होने वाला था युद्ध क्षेत्र में दोनों सेना आ खड़ी हुई थी और पहले ही दिन ये अर्जुन मेरे सामने आया था मेरे पास आकर के इसने अपने गांडीव को उठाया था और गांडीव को उठाकर करके कहा था कि भाई युधिष्ठ तुम चिंता मत करो मैं इस अपने धनुष की प्रतिज्ञा वो कसम खा करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक ही दिन में कारव सेना का संघार कर दूंगा ज्यादा दिन नहीं चलने वाले मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ एक दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा विजय आपकी होगी कहने लगे कि भीम इस अर्जुन ने मिथ्या प्रतिज्ञा की इसने कहा था कि और इसमें ताकत थी इसमें सामर्थ्य था कि एक ही दिन में सेना का संहार कर सकता था लेकिन ये वही अर्जुन है जिसने मिथ्या प्रतिज्ञा करके एक दिन में युद्ध नहीं अठारह दिन तक युद्ध खींच दिया और इस विश्व के बड़े बडे योद्धा मारे गए अर्जुन को एक कारण ठहरा दिया कि इसने मिथ्या प्रतिज्ञा की थी अब हम अपने ऊपर घटा करके देख लेवे महाभारतकार इस बात को देकर के एक हमें उपदेश देना चाह रहा है कि अ दुनिया के लोगों कभी मिथ्या प्रतिज्ञाएं मत करना जो संभव प्रतिज्ञाएं हैं जो हम कर सकते हैं उसी की प्रतिज्ञा करना उसी के लिए संकल्पबद्ध होना जिस किसी बात में प्रतिज्ञाएं मत करते रहना कस्में वादे ये सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं इसलिए कहने लगे जो मिथ्या प्रतिज्ञा करता है वो व्यक्ति मलिन हुआ करता है और गिरता है ढहता है गति आगे चलते बन गई युधिष् रुक नहीं रहे थे पीछे एक एक जाकर के गिरते रह रहे हैं लेकिन युधिष् का मोह नहीं जग रहा था को कोई बहुत बड़ा खेद नहीं था भाई का मोह नहीं सता रहा था उस व्यक्ति ने मोक्ष की पगदंडी को अपना लिया था जो व्यक्ति मोक्ष की पगदंडी के ऊपर पैर रख लेता है पीछे मुड़ कर के नहीं देखता ऋषि दयानंद जी को देख लीजिए एक बार घर छोड़ा था उसके बाद कभी घर नहीं गए और अपनी जीवनी में हस्तलेख लिखित जीवनी में लिखते हैं कि मैं अपना निजी पता इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं इस संसार के परोपकार के कार्य में लग गया हूं। यदि मैं निजी पता लिखता हूं तो वो घर वालों को पता लगेगा और घर वालों को पता लगेगा तो मेरे कार्य में वो बाधा डालेंगे बाधा डालेंगे लोग कहा करते हैं कि ऋषि दयानंद जी ने माँ बाप की सेवा नहीं की इसलिए अंत समय इतना ज्यादा दुख झेल करके गए ये सारी की सारी मन घड़ कथा है ऋषि दयानंद जी ने इसलिए दुख नहीं झेला कि उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की ऋषि दयानंद जी ने इत, इसलिए इतना बड़ा दुख झेला क्योंकि इस हिंदू कौम ने उनकी सुरक्षा नहीं की इस हिंदू कौम को एक ऋषि सहन नहीं हुआ जो समाज को सुधारना चाहता था जो समाज को ठीक दिशा देना चाहता था उस ऋषि के पीछे मुस्लिम लग लिया उस ऋषि के पीछे ईसाई लग लिया और उस ऋषि के पीछे उसके अपने लग लिए ये हिंदू कौम लग ली जहर पिलाने वाला कौन था जहर पिलाने वाला हमारा अपना था और जब हमारे अपने ने ऋषि को जहर दे दिया है इसके पीछे जहर की श्रृंखला लग गई है एक जोधपुर का सर प्रताप हुआ है जसवंत जी का भाई उस समय का जो राजा जसवंत सिंह था उसका भाई सर प्रताप हुआ है प्रताप और ये इतना बड़ा षडयंत्र जो रचा गया है उस प्रताप के कारण षडयंत्र रचा गया आप ऋषि दयानंद जी की जीवनी उठा करके पढ़ करके देखना वो व्यक्ति यहाँ ऋषि दयानंद जी जहर देने के बाद तड़प रहे हैं बहुत उनका शरीर विकृत होता जा रहा है और ये व्यक्ति जुआ खेलने के लिए पुणे चला गया था जुआ खेला पोलो खेल रहा है पोलो बाजी लगा करके पोलो खेल रहा है ऐसा जुआरी व्यक्ति ऋषि को जहर दे दिया गया है और अपने सबसे निकृष्ट डॉक्टर को अली मरदान खां को ऋषि की सेवा में लगा दिया जो थर्ड दर्जे का डॉक्टर था सबसे घटिया डॉक्टर था उस घटिया डॉक्टर को ऋषि दयानंद जी की सेवा में लगाया और आपको आश्चर्य होगा आश्चर्य ये होगा एक पुस्तक लिखी गई इतिहास को कितना तोड़ने मरोड़ने के लिए पुस्तक लिखी गई पुस्तक का नाम रखा ऋषि दयानंद जी के प्रशंसक भक्त और सत्संगी ऋषि दयानंद जी के भक्त प्रशंसक और सत्संगी वो पुस्तक के लेखक हैं भवानीलाल भारतीय है। आपको यदि वो पुस्तक प्राप्त हो जाए उस पुस्तक को पढ़ना उस पुस्तक में जो विशेष व्यक्ति थे उनके लिए केवल और केवल एक दो पृष्ठ लिखा है केवल दो तीन पन्ने लिखे हैं लेकिन जब सर प्रताप का नंबर आता है उस प्रताप के लिए लगभग बयालीस पैंतालीस पृष्ठ लिख दिए भारतीय जी ने और भारतीय जी ने क्या सिद्ध किया है कि वो प्रताप ऋषि दयान जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था बहुत बड़ा भक्त था बहुत बड़ा सत्संगी था जो ऋषि दयान जी को मरवाने के लिए मूल व्यक्ति था उसी को इतिहास में ऐसा दिखा दिया कि इस जैसा व्यक्ति नहीं था हमें नहीं पता इस लेखक ने जोधपुर वालों से क्या ले रखा है आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा लेखक आपके दिमाग में ऐसा लग रहा होगा आयुर्ष समाज का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित लेखक है बहुत बड़ा ऋषि दयानंद जी का भक्त है लेकिन ऋषि दयानंद जी का भक्त नहीं है ये जोधपुर के राज परिवार का भक्त है राज परिवार का अरे आप उस पुस्तक को पढ़कर के देखना दिल रोने लगता है कि जिस ऋषि दयानंद जी को जहर देने वाला व्यक्ति है उसी ऋषि दयानंद जी के जहर देने वाले व्यक्ति को नायक बना करके खड़ा कर देते हैं नायक और जो ये पोथा लिखा गया है कौन सा पोथा नवजागरण के पुरोधा स्वामी दयानंद उस पोथे को पढ़कर के देखना कहीं भी जब बात आती है तो दयानंद दयानंद दयानंद कहीं इन्होंने ऋषि नहीं लिखा ऋषि नहीं लिखा और अंत में वही पूरा तोड़ते मरोड़ते कह रहे हैं कि नन्नी कोई भक्तिन वो वैश्या हुई ही नहीं इतिहास तोड़ दिया न्नी वैश्या हुई ही नहीं और जगन्नाथ ने जहर नहीं दिया ये कथाएं ऐसी बना दी हमारे पंडित राजेंद्र जिज्ञासु जी खोज करने गए खोज करने जोधपुर में पहुँचे जोधपुर में पहुँचे तो जो जहाँ वैश्याओं का मह मोहल्ला था उस वैश्याओं के मोहल्ले में आज भी उस नन्नी भक्तिन का उस वैश्य का आज भी मकान है आज भी घर है और ये कहते हैं कि वो वैश्या थी ही नहीं राजा से उसका संबंध था ही नहीं इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ देते हैं ऋषि दयानंद जी को ज़हर दिया जहर किन्ों ने दिया अपनों ने दिया और अपनों ने ही ऐसे डॉक्टर को लगा दिया जो थर्ड कर, क्लास का डॉक्टर था अली मरदान खां उसने और जहर की ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन दिए जहाँ वो प्रभाव कम करने वाले थे इतनी मात्रा में वो औषधियाँ दी हैं एक पशु भी सहन नहीं कर सकता इतनी बड़ी औषधियाँ एक मनुष्य को दी जा रही किसने दिया एक ऋषि को सहन नहीं कर पाए इसलिए स्वामी दयानंद जी ने क्या लिखा कि मैं अपने घर का पता इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं लोको उपकार में लगा हुआ हूं और लोको उपकार में लगा हूं तो घर वालों को पता लगेगा मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा विघ्न ऋषि दयानंद जी चले गए लेकिन फिर भी उनका थोड़े समय का जो काल था उनका कार्यकाल देखेंगे मात्र 10 साल का 10 साल के कार्यकाल में वही व्यक्ति ऐसा योग्य है इतना बड़ा काम करके चले गए वेद का भाष्य कर रहे हैं उत्तर दे रहे हैं पत्रों का शंका समाधान कर रहे हैं व्याख्यान कर रहे हैं और लगातार परिभ्रमण चल रहा है कितना बड़ा मन में उद्योग लेकर के चल रहे थे और अंतिम पड़ाव में था, था कि राजा यदि एक हो गए देश के राजा मिल गए राजा मिल गए तो निश्चित रूप से इस देश की प्रजा भी सुधर सकती है एक सुधार की भावना लेकर के चले हुए थे इसलिए हम आर्य समाज के लोग हैं आरिस के लोगों की छवि होनी चाहिए छवि आज हमारी छवि गई आज हमारी छवि गई और हमें शर्म आती है हम अपना अपना ये वैदिक मत बताते हुए कोई पूछता है आप हैं कौन हैं कौन तो मैंने दिन में भी चर्चा की थी ये नहीं कहते कि हम आरिशमाजी हैं घुमा फिरा करके उत्तर देंगे हम वैदिक धर्मी हैं हम तो वेद को मानने वाले हैं सीधा नहीं कहेंगे हमारी समाज ही है इतिहास पढ़कर के देखिए आर्य समाज के ऐसा युग रहा है एक हमारे शास्त्रार्थ महारथी हुए हैं शास्त्रार्थ महारथी शास्त्रार्थ महारथी को प्रचार के लिए पंजाब जाना था पंजाब में भी शायद मुल्तान नगर में जाना था पाकिस्तान में वर्तमान में है बस में बैठे बस में बैठे लंबी यात्रा की लंबी यात्रा करने के बाद बस बदलनी थी बस बदली तो दूसरी बस में जा बैठे उस बस में एक सिख परिवार भी बैठा सिख परिवार बैठा संयोग की बात ये थी सिख परिवार का जो बक्सा था वो हमारे इस आर्य उपदेशक के बक्से से मेल खाता था दोनों के बक्से एक जैसे थे और जब गंतव्य स्थान पर पहुँचे गंतव्य स्थान पर पहुँचे तो उतरने लगे बक्से बदल गए आर्योपदेश का बक्सा सिख परिवार के पास चला गया और उनका बक्सा इन आर्योपदेशक के पास आ गया दोनों अपने अपने स्थान पर पहुँचे और दोनों ने जब वो खोले बक्से बक्से खोले तो आर्योपदेशक देखते हैं अरे इस बक्से के अंदर है क्या ये मेरा नहीं है और बक्शे में था सोने के जेवर थे कुछ साड़ियाँ थीं कुछ विवाह का सामान था तत्काल भाप गए कि कोई ऐसा परिवार था जो विवाह में जा रहा था सोने के बाद सारे जेवर हैं सारा सामान है हमारे आर्य उपदेशक का मन विचलित नहीं हुआ मन विचलित नहीं हुआ उधर सिख परिवार ने बक्सा खोला बक्सा खोला तो क्या देखते हैं दो चार जोड़ी कपड़े हैं पांच दस पुस्तकें हैं और कुछ है नहीं ओहो पूरे परिवार की महिलाएं रोने लग गई परिवार की महिलाएं धैर्य नहीं रख पाई कि ओहो हो क्या गया बक्सा बदल गया बक्सा बदल गया हाय तो मच गई हाय तो मची तो हमारे आर्योपदेश ने विचार किया विचार ये किया कि किसी व्यक्ति का बक्सा है और कैसे लौटाऊं लौटाऊँ पता भी नहीं है उसका उन्होंने मन में इच्छा की चलो हम उसी बस स्टैंड पर पहुंचते हैं बस अड्डे के वहां पहुंचते हैं शायद कोई हताश निराश व्यक्ति इस बक्से का मालिक आ जाए वहां जा बैठे और सिख परिवार ने भी सहयोग से यही सोचा कि वहाँ जा के देखते हैं शायद कोई भला व्यक्ति हो मिल जाए मिल जाए आर्योपदेशक हमारे बैठे थे बैठे थे तो सिख परिवार चेहरे से मलान है दुखी है उस दुखी को देख करके भांप गए कि शायद बक्सा तो इन्हीं का है और उनके हाथ में भी बक्सा था कि हाँ वैसा ही बक्सा ये मेरा है और ये इनका है दूर से ही बुलाया कि भैया इधर आओ इधर आओ बुला करके बक्सा दिखाया कि क्या ये तुम्हारा है तुम्हारा है खोल करके देखा कि हाँ हमारा है और सार्य का सामान जैसे का तैसे रखा है सामान को नहीं छुआ सामान को नहीं छेड़ा अरे सिख परिवार उनके सामने हाथ जोड़ता है हाथ और हाथ जोड़ करके उस समय 500 रुपए रुपये निकाल करके हमारे आर्य उपदेशक को देते हैं कि भैया तुमने तो आज बहुत बड़ा काम बना दिया हमारा विवाह ही संबंध ही विच्छेद हो जाता हम तुम्हें ये पुरस्कार देना चाहते हैं और आर्य उपदेशक कहते हैं कि भैया ये मैं नहीं लूँगा ये मुझे नहीं चाहिए ये तो मेरा कर्तव्य था इसमें कौन सी बड़ी बात है तो बक्सा अदली बदली हो गया था यदि नहीं अदला बदली होता तो तुम 500 रुपए रुपये कहाँ से देते मैं 500 रुपए नहीं लूँगा जब पैसे नहीं लिए तो सिख परिवार ने पूछा कि आप हैं कौन आप हैं कौन उस समय वो कहते हैं कि मैं आर्य समाजी हूँ मैं आर्य समाजी हूं और कौन थे पंडित शांति प्रकाश जी थे पंडित शांति प्रकाश जी के जीवन में ये घटना घटती है और जब सिख परिवार अपने गांव वहां स्थान पर पहुंचता है तो बिना प्रचारक गए हुए वहां कोई भजनों भजनोपदेशक नहीं गया कोई विद्वान नहीं गया कोई जलसे जुलूस नहीं हुए इस छोटी सी घटना से पूरे गाँव में आर्य समाज का प्रचार हो गया कि आर्य समाज के लोग ऐसे होते हैं आर्य समाज ऐसा होता है यह है आरस समाज का प्रचार करने का माध्यम हम ऋषि की फुलवारी वाले कहाँ डूब गए कहाँ चले गए हमारी छोटी छोटी बातों के ऊपर मिथ्या प्रतिज्ञाएं होती हैं हम झूठ बोलते हुए होते हैं एक व्यक्ति झूठ बोल करके अपनी कमाई कर रहा है दुकानदारी चला रहा है एक आरस माज में जाना हुआ था शाहबाद मारकंडा हरियाणा में है अम्बाला के पास आरसमाज में गए आरसमाज के बाहर प्रधान जी की दुकान थी प्रधान जी की और दुकान में बिक क्या रहा था सिगरेट की डिब्बियां रखे हुए हैं बीड़ी रखे हुए हैं सिगरेट बेच रहा है कौन प्रधान बेच रहा है किसका आर्य समाज का प्रधान सिगरेट बेच करके दुकान चला रहा है इस व्यक्ति की छवि पड़ेगी कि ये आरसमा जी है और इससे कुछ ले लेना चाहिए ऐसे नहीं हमारा आयसमाज किसका बनाया हुआ है एक पवित्र आत्मा का एक दिव्य आत्मा का ऋषि दयानंद जी ने इसकी स्थापना की है और ऋषि दयानंद जी कहा करते थे अरे मुझे शिष्यों की जरूरत नहीं है ये आय समाजी लोग ही मेरे शिष्य हैं और मेरी फुलवारी को यही सींचेंगे यही आगे लेकर के जाएंगे ऋषि दयानंद जी की तमन्ना थी लेकिन हमने ऋषि दयानंद जी की तमन्ना का क्या किया कई बार दुख होता है कष्ट होता है चलिए अर्जुन ढह गए अर्जुन गिर गए युधिष पीछे मुड़ कर के नहीं देख रहे मोक्ष की पगदंडी को लेकर के चलने वाला व्यक्ति पीछे मुड़ करके नहीं देखता ऋषि दयानंद जी भी घर छोड़कर के निकले थे दोबारा मुड़ करके नहीं गए युधिष चलते जा रहे थे पीछे भीम चल रहे थे अचानक क्या हुआ कि भीम भी गिर गए अब भीम स्वयं गिर गए गिरे गिरे भीम ने चिल्ला करके कहा कि भैया युधिष् अब की बार मुड़ करके तो देखो अरे थोड़ा घूम करके देखो गर्दन घुमाओ अब क्या हो गया क्या हो गया युधिष्र मुड़ते हैं और मुड़ करके गिरे हुए भीम को देखते हैं भीम कहते हैं कि भैया युधिष्र अब तो मैं ही गिर गया हूं जरा मेरे पास आओ और पास आ करके मुझे बताओ मेरे अंदर क्या कमी थी मैं अपनी मलिनता को अपनी कमजोरी को पकड़ नहीं पा रहा तुम विद्वान हो तुम धार्मिक हो तुम मेरी कमजोरी को बता सकते हो मेरे अंदर क्या कमी थी युद्धिश्वर भीम के पास रुकते हैं और रुक के कहते हैं कि भाई भीम तो मुझे प्रिय बहुत था अरे इस युद्ध में यदि तू भीम न होता तो ये युद्ध में जीत नहीं सकता था तो मुझे बहुत प्रिय था लेकिन भीम तेरे अंदर भी एक दोस्त था दोस्त कौन सा दोस्त था युधिष्ठ कहने लगे कि भीम तू दुगना खाता था दुगना खाता था दोगुना दोष गिना दिया ऐसा लगता है कि यह कोई दोष हुआ दुगना खाना संकेत कहां करना चाहते हैं युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भैया भीम तुम दुगना खाते थे अर्थात अपना हिस्सा तो खाते ही खाते थे लेकिन हम चारों भाइयों का भी आधा आधा भोजन तुझे मिलता था मां हमारे आधे भोजन में से निकाल करके तुझे दे देती थी अर्थात जो व्यक्ति दूसरे के हिस्से को हड़प लेता है दूसरे के हिस्से को हड़पने वाला व्यक्ति कैसे पवित्र हो सकता है आज के दिन कौन सी संस्कृति है एक संस्कृति का नाम सुना होगा आपने हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति से आ हटा दीजिए क्या संस्कृति बच गई हड़प संस्कृति हड़प जो कुछ मिल जाए हड़प लो मिल गया हड़प लिया पद मिल गया हड़प लो इसको हड़प संस्कृति बनी हुई है वो युधिष्ठ संदेश देते हुए जा रहे हैं कि भैया भीम तूने दुगना खाया है अर्थात दूसरे के हिस्से को दबाया है जब जब व्यक्ति दूसरे के हिस्से को दबाएगा तब तब व्यक्ति मलिन होगा बच नहीं सकता कि ये स्वच्छ रह जाए अरे गाँव में देखा करते थे गली 20-22 फीट की है दोनों और मकान बनते हैं मकान बनते हैं तो चार फीट इसने दबाई चार फीट इसने दबाई 20-22 फीट की गली कितनी रह गई पंद्रह सोलह फीट की गली रह गई और कई कई तो और ज़्यादा दबा लेते हैं तो इतनी चौड़ी गली तंग गली हो जाती है वो क्या सोचते हैं कि चार फिट दबा करके तुम बहुत बड़े हो जाओगे अरे नहीं ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया परमात्मा न्यायकारी है ये चार फिट क्या है तुझे मिलना कितना है जब मरेगा मरेगा तो कितना मिलेगा केवल और केवल छ बाई तीन की जमीन मिलेगी और छः बाई तीन की जमीन में लेटेगा लोग दूसरे आग लगाएंगे आग लगाएंगे तो बचेगा क्या तेरा बचेगा ये जमीन दबा ली दूसरे का हड़प लिया हड़प लिया उस समय लगता है व्यक्ति को कि मेरे पास बहुत कुछ हो गया है अरे बहुत कुछ हुआ नहीं ये अंदर से लुट चुका होता है बहुत लुट गया है इसलिए युधिष्ठ ने संकेत किया भैया दूसरे का हिस्सा मतलब हड़पना यदि दूसरे के हिस्से को हड़पने लग गए निश्चित रूप से मलिन होंगे मलिन होंगे उन्नति प्रगति नहीं होगी सज्जनों माताओं ये आत्मनिरीक्षण निर्मल करता है निर्मल आत्मनिरीक्षण एक ऐसी विधा है इस विधा के द्वारा व्यक्ति अपनी एक एक कमजोरी को पकड़ सकता है और जब व्यक्ति को कमजोरी पकड़ में आ जाती है ठीक से उसको सहन नहीं करेगा कैसे रास्ते में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं पाओ में पाओ में गंदगी लग गई गंदगी गाय का गोबर लग जाए शैन हो जाता है भैंस का गोबर लग जाए शैन हो जाता है लेकिन आदमी का गोबर लग जाए तब आदमी के गोबर में जब पैर पड़ता है सहन नहीं होता वहीं पैर को रगड़ता है कहीं घास से रगड़ता है कहीं कपड़े से रगड़ता है और तब तक चैन नहीं आता इसको कब तक जब तक घर पे जाकर के अथवा कहीं पानी नहीं मिल जाता और पानी से लेकर के पूरी तरह साफ़ नहीं कर देता तब तक चैन नहीं होता ये बाहर की स्थिति जब हम बाहर की गंदगी देख करके इतना रगड़ते हैं पहुँचते हैं धोते दो, धोते हैं यदि हमें अंदर की गंदगी का निश्चय हो जाए कि ये गंदगी है मेरी गंदगी पकड़ में आ गई व्यक्ति जैसे बाहर की साफ करना चाहता है अंदर से भी ये साफ़ करने लग जाएगा इसलिए क्या कहा है विद्वानों ने ये आत्मनिर् निरीक्षण अंदर की गंदगी को पकड़ाने वाला है यदि गंदगी पकड़ में आ गई ठीक से व्यक्ति इसको पहुँचना झाड़ना दूर करने लग जाता है यदि यह विधा आ जाती है तो निश्चित रूप से सज्जनों हमारे जीवन की उन्नति प्रगति होती है और साधक व्यक्ति साधना पथ पर चलने वाला व्यक्ति इस चीज को दैनिक दिनचर्या में ढाल करके चलता है और ऐसा साधक जो पदे पदे अपना निरीक्षण करता है एक समय नहीं आप देखेंगे योग दर्शन में कहा है कि विद्वान और सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या है एक साधक व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है कहा है एक यहाँ हाथ का चमड़ा और एक आंख के अंदर का चमड़ा मान करके चलो हाथ के चमड़े के ऊपर रुई का एक तिनका सा छोटा सा रुई का कितना होता है रूई का छोटा सा हमने धागा लिया और हाथ पे छुआया छुआया तो पता ही नहीं लगा कि छुआ है या नहीं छुआ है लेकिन वही हल्का इसी चीज आँख पे लगा देते हैं तो आँख रो उठती है परेशान हो जाती है एक साधारण व्यक्ति बड़ी बड़ी गलतियों को देखते हुए भी उसको असर नहीं होता लेकिन एक साधक व्यक्ति होता है मोक्ष मार्गी होता है उसको छोटी सी गलती भी छोटी सी कमी भी बहुत बड़ी दिखती है जैसे आँख के पास ले जाने से वो तिनका इसलिए आत्मरीक्षण की ये विधा है इसको सीखें और सीख करके आगे चलते रहें ये विषय मुझे पूरा करना था एक व्यक्ति ने पूछ रखा है मैंने छ के कारण गिनाए थे विदुर जी के वो तो रह गए इस बहाने शायद अगले शिविर में आ जाए यदि छः शून्य हैं तो अगली शिविर में आ जाइएगा अभी मैं नहीं कर रहा दूसरे अनिल जी हैं यदि मेरे से मिलना चाहें अभी मिले हुए या कल मिल ले अनिल जी हैं प्रथम स्तर के जींद से आए हुए हैं ये और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कल आपके अनुभव सुनेंगे हम इस सात दिनों के अंदर इस शिविर में आपने भाग लिया भाग लिया तो बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ अच्छा बुरा आपको जो भी लगा हो जो भी आपको यहाँ अव्यवस्था दिखी हो निश्चित रूप से आपको तंग तो किया है बीच बीच बिजली नहीं रही और कुछ आपको परेशानियाँ हुई होंगी वो आपने सहन करके तप किया है यहाँ जो भी आपको व्यवस्था दिखी है अच्छा अथवा बुरा हमने जो प्रस्तुत किया है अच्छा अथवा बुरा आपको क्या अनुभूति हुई है इस सप्ताह भर में वो हम आपसे दो से तीन मिनटों में कल सुनना चाहेंगे उसके लिए सबको तो अवसर नहीं दे सकते इसलिए जो व्यक्ति बोलना चाहते हैं अनुभव सुनाना चाहते हैं वो अपने नाम लिखवा देंगे हमारे ब्रह्मचारी लोग नाम लिख लेंगे और यहाँ से आप मंत्र पाठ के ही बात जाएं नाम लिखवा करके जाएं हमें सुविधा हो जाएगी कि आप लोग यहाँ अनुभव सुनाएंगे और उसके लिए सबको अवसर न दे करके कुछ लोगों को देंगे तो वो लोग अपना अपना नाम लिखवा देंगे इतना ही ओप का उच्चार